मदेवा द्रम कर्णे स्वे भद्रं पशे मांगे दशेदेजला अथर्वे प्रश्न पशाप चतुर्थ प्रश्न के तृतीय मंत्र के ऊपर विचार होना है द्वितीय मंत्र तक विचार हो गया था जिसमें शौर्या गार्ग का प्रश्न था पांच प्रश्न मिलाकर के एक प्रश्न था जिसमें कहा था भगवान विपलादि कहा था भगवान एतस्विन पुरुष ये जो पुरुष है हाथ पैर आदि वाह पुरुष शरीर को पुरुष कहा इसमें कहापन्ती जागृति कितने सोते है इसमें कितने जलते हैं कितने सोते हैं एक प्रश्न कितने जगते हैं दूसरा प्रश्न और कतरा कतर ये स्वप्नान पश्य स्वप्न देखने वाला कौन है तीसरा प्रश्न था और कश्य तथा सुखम भवती सुसुप्त सुख किसको होता है चौथा था और पांचवा था कश्मीन सर्वे सम्ठा बवंती किसमें सबके सब एक हो जाते हैं ये पांच मिलाकर के एक प्रश्न है चतुर्थ प्रश्न ऐसा है उसमें कहानी शपंथी इसका उत्तर हो गया है इंद्रियां सो जाती है स्वप्न काल में देखा इंद्रियां सो जाती है ये देखा है इंद्रिय और विषय भी सो जाते हैं ऐसा कहेंगे आगे इंद्रिय विषय दोनों बाह्य विषय भी नहीं है स्वप्न में और बाह्य इंद्रियां भी नहीं है वासनामय विषय है वासनामय इंद्रिया वहां ऐसा बताएंगे आगे तो इंद्रिया सो जाते हैं विषयों के सहित मन में लीन हो जाते हैं ये जाते हैं ऐसा कहा था अब आग्न कदम एक कहानी जागृति उसका करना जा कौन जगता है चाहते पंच प्राण जगे रहते हैं ये बोलना चाहते हैं अग्निहोत्र की कल्पना करके बताना चाहते हैं मंत्र है प्राणाग्नया तस्वीर पुरे जागृति प्राणाग्ल जावा ये अपनो चनो यदार्यप्रणीय प्रणयनादीय प्राण्यपीय प्राण अग्नया मैत जागृति कार्यपत आए सोमानो पचनो प्राण रूपी अग्निया जो पंच प्राण है इसलिए अग्न बहुत पसंद कर दिया प्राण रूपी जो अग्निया है अग्नि है एवं एतरे जागृति शरीर में जगने वाले ये प्राण होते हैं स्वप्न का आलोचे सुधि का आलोच सभी अवस्थाओं में ये जगते हैं जगने वाले जागृति जागृति जागृता जागृति ये बहुवचन है।, तो है।, तो है ये जागृति एक वचन होता है जागृति बने जागृत धातु है तो प्राण ये तस्वीन पूरे प्राणाग्रह जागृति इस शरीर में शरीर रूपी जो पूरे है इसमें प्राण रूपी जो है यही जगते हैं प्राण माने अध्यात्म वायु पांच है यही जगते हैं उन कैसे है तो गार्हपत्य हवाई ये अपना जो अपान का आयु है ये प्रसिद्ध है गार्हपत्य अग्नि है क्योंकि अग्निहोत्र के यहाँ तीन अग्नि हुआ करते हैं सर्वग्रस्तों के यहाँ एक गार्हपत्य अग्नि और एक आहवनी अग्नि और एक अनुहारी पचन अग्नि तीन अग्नि कुंड हुआ करते थे उसी को यहाँ लेकर चर्चा चलाना चाहते है तीन अग्नि होंगे एक तो खाना पकाने के लिए अग्नि अनुआहारी पचन प्रतिदिन आहारी पचन और एक गार्थपत्य जो अग्निहोत्र की जहां अग्निहोत्र के संबंधी अग्नि वो गार्भपति अग्नि कहते हैं गृहपति न संयुक्त यहाँ ऐसा सूत्र है सूत्रपति से होकर गार्थपत्य बनता है संयुक्त जो गृहपति होता है सपत्नी होगा गृहस्था में वरिष्ठ होगा उसके साथ संबंध रखता है इसलिए उसका अग्नि गार्हपति विधू नहीं कर सकता वो काम अविवाहित नहीं कर सकता विवाहित व्यक्ति करेगा और अरुण को गार्गपत्य अग्नि गार्भपत्य हम ये अपान गार्यपत्य जो है ना प्रसिद्ध है हाँ भाई ये दो प्रसिद्ध तो यही अपान वायु ही गार्जपत्य अग्नि है रहा। और ब्यान और अनुवाहारी प्रचन जो ब्यान वायु है उसको अनुवाहारी प्रजन मैंने भोजन पकाने वाले अग्नि समझ अच्छा यदि गार्हपत्या प्रणयते प्रणयन प्रणायन प्रयना प्रा, वो जो आहवनी अग्नि होती है जो गार्भपत्य अग्नि के द्वारा चयन करके लाया जाता है उसको आवन डाल में आहुति डालते समय में जो गार्भपत्य अग्नि होगा अग्निहोत्र संबंधी जो अग्नि होगा उस अग्नि से प्रणयन किया जाता है बाहर लाया जाता है दूसरे कुंड में ला आहुति डाली जाती है जहां आहुति डाली जाएगी वो आहवनी अग्नि लाया जाएगा जो ग्य अग्नि के द्वारा है ये कहा गार्हपत्यार प्रणय थे जो गार्भपत्य अग्नि से प्रणायन होगा जिसका क्यों उसको प्राण क्यों कहा गया प्रणयनार्थ प्राण तो उसका प्रणयन होता है मान एक से निकाल के दूसरे स्थानांतरित किया जाता है दूसरी जगह ले जाया जाता है आहवनी अग्नि कुंड में ले जाया जाता है इसलिए उसका प्राण पड़ा है आहवनी अग्नि प्राण है ये अच्छा ठीक ठीका देख दुपंधी स विषयाणी बाह्यक शुपंति उपरवंते अतः तेषाव जागरण धर्म उत्तर उत्तर कानी जागृति कहा पूर्व में ये कहा था कह का प्रश्न का उत्तर हो गया कहते हैं कहनी शुपंती स विषया विषय के सहित इंद्रिय होती है इंद्रिय नहीं अपने अपने सहित हो जाती है स्वप्न काल बाह्य विषय भी नहीं इंद्रिय भी नहीं सब विषयानी विषयता सहितानी सब विषयानी विषयों के सहित बाह्य करणी जो बाह्यकरण है अंतकरण नहीं सोएगा मन नहीं सोता उसका शुभ्रकाल में जो बाह्यकरण है पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेन्द्रिया गुरु ये अपने विष्णु के सहित स्वप्नती मैंने उपरती सोना मैंने उपरांग हो जाते जागरण धर्म कैसा इंद्रियामें इंद्रियों का है ये जाग्रत धर्म ये सिद्ध होगा इतने उत्तर उत्तर ये कथन करके हूं कहानी जागृति इत्य उत्तर वहा दूसरा प्रश्न है कहानी जागृति कौन जागता है उसका उत्तर आप बताते हैं कहा भाष्य में कहते हैं सुप्त वस्तु स्रोत्रादि सूख के सुप्तवान शो हो जाने पर में जाने पर सूरत्रादिशु करणेश जो सूरत्रादि कारण है उनके सो जाने पर दस पूरे नवद्वार ये पूर्व जो है नवद्वार दरवाजा बोला है कहीं दस दरवाजा बोला है कहीं एकादश दरवाजा बोला है इसकी कई बात है नवद्वार तो प्रसिद्ध ही है दस द्वार कहेंगे तो मुर्दा को लेकर के दस द्वार हो जाता है मुर्दा भी एक द्वार है जो योगीजन सुषुभना नाड़ी के द्वारा मुर्दा भेदन निकलते हैं ऐसे और नाभि को लेकर के एकादश द्वार भी हो जाता है कहीं एकादश द्वार की चर्चा है कहीं नव द्वार की चर्चा है कहीं दस द्वार की चर्चा है स्थान समझना पड़ेगा तो यव द्वार नव द्वार वाला ये जो देह है इसमें प्राणाग्न प्राणादि पंच वायु प्राणाग्न प्राणादि अभिमानी अभिर्णा क्या है प्राणादि प्राणापान ज्ञान समान उदाह जो पांच वायु हैं अध्यात्म पांच भाग में काम कर रहा है अग्नय वास्तव में अग्नि तो नहीं है अग्नि जैसे काम करती है अग्नयि अग्नि जैसे इसलिए अग्नि कहा वास्तव में अग्नि नहीं जागृति इसलिए जगे रहते जैसे सदग्रस्तों के तीन कुंडों में अग्नि जगे रहते हैं गारेपति अग्नि आहवनी अग्नि और अनुहारी पचन अग्नि तीन कुंड अग्नि कुंड ठीक इसी प्रकार प्राण प्राण अग्नि जगे होते हैं होते हो हैं ये अग्नि सामान्य उसको अग्नि के समानता ही दिखाते हैं क्यों गार्हपत्यादि किसका नाम है अग्नि का नाम है तो यहां अपान आयु को अपान वायु आदि को गार्भपत्यादि संज्ञा देकर के स्तुति बोल रही है अग्नि के सादृश्य दिखा रही है कहा अग्नि सामान्य अग्नि के सादृश्य ही कहती है इत्यादि अपान वायु जो प्रसिद्ध है ये गार्भपत्य अग्नि है कर कहा कथम कैसे तो इत्या इसलिए बोलते हैं यमात गार्भपत्याहोत्र काले इतरो अग्नि आहवनी प्रणीय तो जिसे भी देखा गया है अग्निहोत्र के अग्निहोत्र के समय में गार्भपत्य अग्नि से दूसरे अग्नि ले जाया जाता है दूसरे स्थान में हवन करने के लिए आहवनी पुण्य में ले जाके हवन किया जाता है यमात गार्भपत्या जो गार्भपत्य अग्नि है उसके उससे अग्निहोत्र काल सभी समय मैंने अग्निहोत्र के समय पर इतरो अग्नि आहवनी अग्नि दूसरे अग्नि जो आहवनी अग्नि है वह प्रणीयते ले जाया जाता है प्रकृष्टे नये प्रणीयते ले जाया जाता है प्रकृष्टे नियते कर्मी प्रयोग कर ले जाया जाता है नयते नहीं बोला नियते बोला ले जाया जाता है कर्मणी प्रयोग है दूसरे अग्नि ले जाया जाता है प्रणयनाथ प्रणीयते तस्माद प्रणयन प्रणयनाथ प्राण बोला प्रणयन होता है उसका ऐसे प्राण है तो इसका विग्रह क्या है का प्रणा प्रणीयते अस्मात प्राणा यहां पर प्राणन शब्द का अर्थ ऐसा करना जिससे प्राणन होता है उसको प्राणा जिससे निकलता है उसको प्राण का प्राणाया मान गारेपत्यग्र से निकलता है गारे प्रत्यग्राणायनाथ शब्द का वहां से आता है प्रणायना प्रणीय अस्मात्ती प्राणाया प्रणायम शब्द का प्रणीय अस्मात इससे इससे प्राणाण होता है गार्यपत्य अग्नि से इसके प्राण निकलता है इसलिए नाम इसका ना नाम प्राण पड़ा है अग्नि प्राण तथा सुप्त से अपहान वृत्ति है प्रणीता प्रणीते जैसे गार्यपत्य अग्नि से एक अग्नि निकलती है दूसरे कुंड में जाने के लिए उसी प्रकार जो सोया हुआ व्यक्ति में जब हम देखते हैं अपान वृत्ति से प्राण वृत्ति निकलता होता निकलती हुई दिखाई पड़ती है अपान वृत्ति से प्राण वृत्ति बाहर आई हुई दिखाई पड़ती है इसलिए इसको ये प्राण सदृश कहा गया ये बोला जाता है दृष्टांत हो गया अब सिद्धांत में घटनाता था से जो सोया हुआ व्यक्ति है स्वप्न अवस्था में सोया हुआ व्यक्ति है उसका अपानुवृत्ति है अपानुवृत्ति से पंचमीय अपानुवृत्ति है प्रणीत प्रणीत इव प्राण अपान वृत्ति से निकला हुआ जैसा होता है प्राण क्योंकि पहले अपान वायु भीतर है वो बाहर आया हुआ होता है वही अपान वायु से प्राण प्राणवायु निकला हुआ लगता है प्रणीता मुखनाशिकाभ्यम अभ्याम ही अपान वृत्ति से निकलता हुआ होकर के मुख और के माध्यम से वितरण करता है प्राण अतः आहवान स्थानीय प्राण जैसे वहां पर अग्निहोत्र में देखा गया है गारत्य अग्नि से निकाल करके लाया जाता है आहवनी उसको कुंड में हवन करने के लिए ठीक इसी प्रकार अपान वायु से निकल करके प्राण वायु बाहर आया हुआ लगता है इसलिए गया आवनी आवनी हो गया आपका प्राण यह हवनी अग्निस्थान में हो गया प्राण ये कहा बयान और ज्ञान वायु क्या है ज्ञान वायु को कहा अनुहारी पचन कहा है मंत्र में क्यों कहा क्योंकि ये अनुवाहरी पचन जो अग्नि होती थी घर के दक्षिण कोने में हुआ करते दक्षिण दिशा में रखा करते थे वास्तुचक्र का माध्यम होगा जो भी होगा दक्षिण की तरफ होना चाहिए क्यों और ये ये जो तो ब्यावायु है छांदो का गायत्री विद्या में देखा है दाइने सुशील में पांच सुशी है यहाँ पांच छिद्र है हृदय में तो ये दाइन तरफ दक्षिण दिशा के तरफ ये ब्यावायु है करके का इसका उत्साह आदृश्य है ये बोलना चाहते हैं ब्यास को हृदय दक्षिण सुशीर द्वारेण ये जो बयान वायु है ना हृदय से मे जो पांच देव सुशह कहा पांच देवताओं के दरवाजे है छिद्र है तो उनमें से दक्षिण में स्थिशी चित्र होता।, होता है उसमें तो होता है इसलिए दक्षिणाधिक संबंध था वो जो अनुहारि पचनाग्नि घर के दक्षिण दिशा में हुआ करता है और ये भी दक्षिण दिशा के साथ संबंध होने पर दक्षिण क्षेत्र के साथ संबंध होने से अनुहारे पचन दक्षिणाग्नि अनुहारी प्रजन करके दक्षिणाग्नि कहा इसको इसको दक्षिणाग्नि भी बोलते हैं अनुहारी प्रजन भी बोलते हैं तो ना दक्षिणाग्नि में क्या जाता है जो दक्षिण के तरफ होने के कारण दक्षिणाग्नि अनुहारी प्रजन हो गया ज्ञान वायु कहा वो दक्षिण दिशा संबंधी सादृश्य है अनुहारि प्रजन अग्नि का और ये वायु का ये दिखा ठीक है देखिए प्राण अग्नित्म गौण इत्यास प्राण बात में अग्नि नहीं है अग्नि इव अग्नि ऐसे कहा भाष्यकार अग्नि जो अग्नि कहा वो गौण प्रयोग के मुख्य प्रयोग नहीं है इसलिए अग्नय इव इत्यादि भाष्य कहा था अग्नय जागृति यह कहा था, था। अग्नि के समान है अग्नि तो नहीं अग्नि जैसे है कहा ठीक है अपन से गहपत्य प्रणीये प्रणयना प्रणादी इदम वाक्यम व्यवहित हेतु अपान जो है गार्हपत्य होने में क्या हेतु दिखाते हैं यद गार्हपत्या प्रणीय थे कहा आहवाली अवली को गार्हपत्य से निकाला जाता है ऐसा कहा इसलोक अपान जो है गार्हपत्य अवली सिद्ध हो जाता है उसे लिया जाता है ये कहा अपान से गारहपत्य अपान वायु को गार्हपत्य सिद्धि तो में यद गार्यप प्रणय के जो मंत्र में जो गार्थपत्य से निकाला जाता है जो निका, जो निकाला गया वो नहीं जिससे निकाला जाए वो गार्थपत्य हो जाएगा एका, प्रणेनाद प्रणेनाद ये कहा प्रणयनाद प्रणयनाद ये जो पंचवंश पद है यद गार्यपत्या प्रणयनाथ प्राण इत्यादि जो कहा वहां से निकालने से प्राण नाम पड़ा करके कहा ये वाक्य व्यवहित होने पर भी हेतु होकर के जोड़ा जाता है यशमात इत्यादि कहा था अस्मात्पत्याद अग्निर्ग्न काले इतरो आहि अग्नि प्रणीयते इसी का अर्थ किया था प्रणयनाथ मान प्रणीय अस्मात् प्रणयन कहा प्रणयना प्राण उसका विग्रह उत्पत्ति है प्रणीयते अस्मादिति प्राण इससे निकलता है इसलिए उसका नाम प्राण पड़ा इत्यादि कहा था प्रणायन हो गार्यपत्य अग्नि ये जो प्रणायन है गार्यपत्य अग्नि कहा था ठीक है प्रणयनाद पदम गार्भपत्य विशेषण इत्या प्रणयनाद पद वो प्राण का विशेषण नहीं है आहवन आदि का विशेषण नहीं है वो अग्नि का विशेषण है अपान का है वो ये कहा इत्यादि गर्दि प्रणायन हो जाएगी प्रणय अस्मात जिससे निकाला जाए उसको प्रणायन कहा जाता है गार्हपत्य अग्नि अपान वायु ये कहा तत्सृष्टम आहवनीय प्राण उसमें संबंध रखता है आहवनीय अग्नि आहवनी अग्नि गारेपत्य अग्नि से ला करके आहवनी अग्नि को कुंड में डाल करके हवन आहुति दी जाती है करने वाले अग्नि दो आहुति डालते हैं प्रतिदिन गार्गपत्य अग्नि तो पूजा करके रखी गई है जला के गई है तो जब हवन का समय होगा वहां से अग्नि निकाल के लाएंगे या आवनीय कुंड में उसमें ला करके हवन करेंगे ऐसा करते हैं तो दो होगा शुभ प्रातः काल दो आहुति डालेंगे तो सूर्याय स्व प्रजापत है दो बोलेंगे सायंकाल दो हाथी डालेंगे अग्न स्वाहा प्रजापत है तो इतना सामग्री बहुत एकत्रित करना है प्रतिदिन करना है और वो जो गारे प्रत्येक अग्नि बुझना नहीं चाहिए जब आपने ले लिया है उसको तो मरण में वही अग्नि साथ लेकर के जाना है तो गृहस्थ यहां ऐसा है और वो काम विधुर नहीं कर सकता पत्नी जिसकी मर गई और नहीं कर सकता नहीं कर सकता और अविवाहित भी नहीं कर सकता विवाहित होना चाहिए तभी उसका अधिकार है उसके लिए प्राण यदि गारे पत्य से संबंधित संबंध रखने वाला अहवनीय प्राण है ये जो वाक्य है सादृश्य अभिधान पूर्वक सादृश्य कथन पूर्वक कथन करते हैं सादृश्य दिखाते हैं क्या दिखाते हैं तथा इत्यादि कहा था तथा जैसे यह है उसी प्रकार अब यहाँ प्राणों में घटाना चाहते हैं तीन अग्नि की चर्चा हो गई गारेपत्य अग्नि अनुपत अग्नि और अहवनी अग्नि उसी के प्रकार यहाँ सुप्त्य अपान वृत्ति है ये भाषण में था तथा तो सुप्त से अपान वृत्ति जैसे गारेपत्य अग्नि से निकलता है कौन अहवनी अग्नि ठीक इस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति का जो अपान वृत्ति है भीतर गया हुआ श्वास होता है वहां से बाहर को आया दिखाई पड़ता है अपान से प्राण बाहर आया दिखाई पड़ता है इसलिए प्राण हो जाएगा आह बन जाएगा एक आह ठीक है गारे पत्यत्वे उगते अपान गारेपत्य रूप से कहा गया अपान वायु है यहां अपाने अंदर अपान अंतर्गत क्षेत्र अपान वायु जो भीतर हो चुका है अपान वृत्ति में वायु है उसमें गारे प्रत्यत्व उगते अपान वृत्ति है अपान जो कार्यपत रूप से कहा गया जो अपान वायु भीतर चले जाने पर गच्छती सतींत है।, गच्छत है भीतर चले जाने पर अपान व्यक्ति भीतर है वो जाने पर बा, बाहर का चल फिर बाहर निकलेगा वो वायु भीतर जाने के बाहर आएगा बा, बाहर निकलते हुए प्राण नाम पड़ेगा उसका तो अपान वृत्ति से प्राण निकला हुआ हो गया आहवान निकला हुआ हो जाता है तो उससे निकलता हुआ जैसे लक्षित होता है अपान से निकलता हुआ जैसा लक्षित होता है क्योंकि अपान वृत्ति में था उसके बाद प्राण वृत्ति मैंने बाहर आना भीतर से बाहर आया तो अपान से प्राण निकला हुआ ऐसा लगता है इसलिए आहवन अग्नि के में प्राण हो जाएगा यदि प्राण आहवन अर्थ है परि टिप्पणी का परिशिष्ट दो अग्नि का नाम होगा तो एक शेष बच गया कौन बजा? पचन बचा बचा हुआ परिश, दिया हुआ है दो नंबर में परिशिष्टम जो शेष बचा हो तीसरा अग्नि कुंड के साथ के से करना है ब्या बुमाहरी पचना प्रकृति भोजन बनाने का भी आयु ये वाक्य विदानी चे इस व्याख्या करते हैं बयान भाषण का ब्यान हृदया द्वारे दक्षिण दीक्षा अनुवाह दक्षिणाग्नि और ये भोजन पकाने वाले अग्नि के और ब्यान वायु में एक सादृश्य है भोजन पकाने वाले अग्नि गृहस्थ के दख, घर के दक्षिण कोने में हुआ करती है और ये ये जो ब्यावायु है हृदय के दक्षिण दिशा में है दक्षिण क्षिद्र में है ये सादृश्य है इसका इसलिए बयान को रखा है यहां कल्पना किया है कि स्थान पर एक कहा ठीक है छांदों के गायत्री विद्या दक्षिण दिशा के संबंध कैसे दिखाए बयान बायोग को कहते छांदो में गायत्री उपासना है विद्या मैंने उपासना उसने कहा है तस्य हवा ये तस्वीर हृदय से पंचदेव स्वय उस हृदय का पांच देवताओं का छिद्र है दरवाजा है देवता ये प्राण पंच प्राण उनके छिद्र मान दरवाजे हैं पांच दरवाजे हैं हृदय में भीतर आत्मा बैठा है उसके आत्मा की रक्षा के लिए बाहर में पांच दरवाजा है इस हृदय में ऐसे पांच छिद्र हैं यही वह है कहा है गायत्री विद्या मैंने गायत्री उपासना में कहा तस् हवा हृदय से जो प्रसिद्ध हृदय है जिसकी चर्चा चल रही थी पहले इस हृदय कहा पंचदेव पांच देव का हुआ दरवाजे हैं मान पंच प्राण रहने के लिए छिद्र है, है यहां से आरंभ करके दी उपक्रम आरंभ करके अथा दक्षिण सुशी जो दायने तरफ सुशील है दक्षिण दिशा में सुशील है छिद्र है सुशी साम वो छिद्र ही ब्यानबायु कहा छिद्र में रहने वाला ब्यानबायु कहा तत्म और उसी को स्रोत्र करके कहा उसी ब्यांग को वही बयान है और वही स्रोत्र है इत्यादि ना शब्दित से दक्षिण के द्वारा कहा गया है छायत्री उपासना में ऐसा कहा है इतिहास अनुहारी अनुहारी के सात है गृहों के घर में जो खाना पकाने वाले अग्नि दक्षिण दिशा की तरफ हुआ करती है तो इसके साथ सा दृश्य है इसलिए दक्षिणिक संबंधित अनुहारी पतन पतनाग्नि का और बहनबाई का एक संबंध हो गया दक्षिण संबंध इसलिए को कहा अनुहारी पतन की कल्पना बयान वाह अनुहारी पतन अनुहारी पतन हो गया तीन अग्नि कुंड हो गए अब आगे बोलते हैं चर्चा करते हैं मंत्र है आगे यदि उदान स एनमहर ब्रह्म कमयतीद्वास निश्वासौतौ आहुति समयती स मनोहन पिष्टल उदान सजम अहर अहर ब्रह्म गमयती उसे उच्छ्वास और निःश्वास है प्राण औरपान है प्राण वृत्ति और उछ्वास निश्वासो येत आहुति ये दोनों तो आहुति तो के, तो के स्थान में है बाहर कभी भीतर हो रहे दोनों आहुति क्रिया के स्थान में है तो। दोनों आहुति रूप में आहुति है दो वचन है आहुति ये दोनों आहुतियों को मती बनता है उसी प्रकार द्वितिया का दो वचन है इन दोनों आहुतियों को उच्छ्वास होना निश्वास होना यह आहुति स्थान में है वस्तु के स्थान पर है इन दोनों को समान रूप से चलाता रहेगा जो वायु कौन चलाएगा कभी ऊपर कभी नीचे करा समान इसलिए वो समान वायु का समान समान वायु का इस नाम बड़ा ये दोनों आहुतियों को समान रूप से ले जाता है माने वो क्या है होता के स्थान में हवन करने वाला है वो समान रूप से ले जाता है समान वायु ये काम करता है होता हवन करने वाला करता यह और मनोहभाव यजमान प्रसिद्ध जो मन है यहाँ पर मान जो प्राण को अग्निहोत्र की कल्पना कर रहे हैं प्राण में होने वाला तो वहां पर यजमान को उनका मन को यजमान माना मनोहभाव यजमान ये प्रसिद्ध मन ही यजमान है उस काल अग्निहोत्र काल में इष्टफल में वो उदाहरण और इष्टफल जो होगा अग्निहोत्र करने से जो फल मिलेगा वो कौन है गुदामदावी है इष्टफलम है वो उदाह वही है माने पांच वायु का नाम आ गया और एक मन का नाम आ गया छह हो छक्ति मैंने उदान वायु है ये ये जो, ये मन। जो यहां का ये मन है इसको अहर अहर ब्रह्म का व्यक्ति प्रतिदिन सुसुक्ति अवस्था में ब्रह्म में पहुंचा देता है प्रतिदिन अहर अहर प्रतिदिन सुसुक्ति अवस्था में इस यजमान या बना हुआ मन होता है तो उसको ब्रह्म के साथ मिला देता है सविशेष ब्रह्म के साथ मिला देता है। ईश्वर बोला जाता है जिसको वहां पहुंचाया जाता है पहुंचा देता है वो उदाहरण वायु ऐसा काम करता है ये अत्रस्य होता अग्नि होता अग्निहोत्र से होता जो है अग्निहोत्र के होता कौन होगा हवन करने वाला क्योंकि आहुति डालनी होती दो आहुति होती है वहां तो ये भी दो आहुति को डालने वाला समान वायु है उच्छ्वास और विश्वास रूपी आहुति को डालने वाला है इसलिए यहां पर समझना समान वायु को होता होता अग्निहोत्र से होता ऐसा हम लोग कर देना जो अग्निहोत्र का होता कौन होगा हवन करने वाला करता कौन होगा तो कहामात उच्छ्वास निश्वास हो यद शब्द है ना महान मंत्र को उसका अर्थ अस्मात करना उसका अर्थ अस्मात होगा स्मारत उच्छ्वास अग्निहोत्र आहुति अग्निहोत्र की आहुति ये दो ही है श्वास का ऊपर आना नीचे जाना उच्छ्वास और दोनों आहुति है दो वचन आहुति इव जैसे वहाँ आहुति होती है दो आहुति डाली जाती है अग्निहोत्र में ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आहुति के समान है आहुति इव नित्यम द्वित सामान्य नित्य द्वित्व सामान्य जैसे वहां द्वित्व संज्ञा है अग्निहोत्र की आहुति में प्रात काल दो साय काल दो आहुति डालता है प्रात काल सूर्याय स्वाहा, प्रजापत स्व साय का स्वाहा, स्व प्रजापत स्व दो आहुति डाल होता है तो नित्य दित्व साम, सामान्य है द्वित सामान्य देव सादृश द्वित्व संख्या के सादृश्य होनी चाहिए ये तो आहुति समय ये ये दो आहूति को सम्मान रूप से लिए जाता है किसके लिए शरीर स्थिति माप्राय भावाय शरीर स्थिति की रक्षा के लिए ये दोनों चलते रहे तभी तो शरीर स्थिति होगी वो शरीर सर... स्थिति कौन बनाता है समान वायु इनको खींचता है छोड़ता है खींचता है छोड़ता है इसलिए शरीर स्थिति ये तो आती नैति अर्थ कर रहा है समम नैदी मैंने साम्य नैति क्यों शरीर स्थिति वहा शरीर की स्थिति रक्षा के लिए जिसके शरीर की स्थिति हो सके इसके लिए काम करता है नैदी वायु जो वायु ऐसा काम करता है वायु अग्निस्थान यू भी होता है यद्यपि अग्निस्थान ही है वो क्योंकि अग्नि के स्थान मिल लिया जाए समान वायु फिर भी वो होता है वो क्योंकि ये भी विशेष काम कर रहा है इसलिए होता भी है वो होता च होता भी है आहुत नेतृत्व आहुदियों का नेता हो गया ना ले जाने वाला हो गया इसलिए होता भी है वो होता भी है ये कहा सामान कौशल कौन है वो प्रश्न हुआ कौन है वो होता समान ना? वो समान वायु ही होता है अतच विदुषा स्वापोपी अग्निहोत्र इसलिए जो इस रहस्य को जानने वाला जो विद्वान होगा प्राण कृपी अग्निहोत्र की प्रक्रिया को जो समझता होगा वही विद्वान है या कोई आत्मज्ञानी नहीं है अभी आ, ऐसे प्राण प्राण विद्या की जो जानता हो आ, ऐसे जो विद्वान होगा ये अतश्च विदुषा जो विद्वान है प्राण के तो रहस्य को wow समझने समझने वाले वालेगा स्वापोपी अग्निहोत्रम हंगे वह जागृत में तो अग्निहोवन उसका होगा ही होगा किंतु स्वप्न काल भी उसका अग्निहोत्र ही होगा हमेशा अग्निहोत्र चलता ही रहेगा सोते समय प्राण अग्निहोत्र कर रहे हैं उसके जागरण में तो स्वयं करेगा और सो सोते समय प्राण कर रहे हैं अग्निहोत्र होगा स्वापोपी अग्निहोत्रम स्वापोपी एक नंबर टिप्पणी किम उतार जागरिय जागरिया जागरिय जागृत अवस्था में तो कहना ही क्या है फिर अभी लगाया ना स्वापोपी अभी लगाने से जागृत में तो कहना नहीं गया? अग्निहोत्र रहेगा ही उसका स्वप्न अवस्था में भी क्यों प्राण प्राणाग्नि जाग रहे है अग्निहोत्र चल रहा होगा प्राण राशि को जानने वाले की स्थिति होगी ये तस्मात विद्वान न कर्मी इतवा मंतव्य प्राय इसलिए जो प्राण रहस्य को जानने वाला विज्ञान होगा ये पंच प्राण की रहस्य को समझाने वाला विद्वान होगा वह अकर्मी कभी होता ही नहीं स्वप्नों में भी कर्म कर रहा है जागरूक में तो करता ही है स्वप्न में भी कर्म हो रहा है उसका अकर्मी न बहुत विद्वान विद्वान माने प्राण रहस्य को समझने वाला विद्वान पूर्वोक्त प्राण रहस्य को समझने वाला विद्वान है अकर्मी न अकर्मी इतम मंत यही समझना चाहिए वो अकर्मी नहीं होगा हमेशा कर्म करता ही रहता वहां कर्म होता ही रहता उसका जब स्वप्नों में भी कर्म हो रहा है ऐसे आया है प्राण की महिमा को जानने के लिए कहा सर्वदा हमेशा सर्वाणी भूतानी सबके सब जितने भी भूत है सब क्या करते हैं विचिन्ती स्वपत सोता हुआ हुआ हुआ भी भी भी सोने वाले का है है उसको भी माने करते रहते सारे उसको ऐसा कहा है, दिन सो पता है, हुआ है। फिर भी सारा उसके कार्य करते रहते हैं ऐसा कहा है। बाहिस ने कहा अत्र प्राणाग्निशु उपसंगणी विषयाच अग्निहोत्र फलम स्वर्गम ब्रह्म कार्य षु जिगमो हाव यती यजमानद्य कर प्राधान्यवाह कल ये जो प्राण विज्ञान जो चल रहा है इसमें जाग्रत सु जागृत्सु प्राण प्राणी अग्निया जग रही है पंच प्राण जगे हुए हैं जग जाग्रु प्राणाषु अग्नि में तो तीन ही प्राण है मुख्य रूप से माने ये प्राण अपान व्याह तीन को लिया हुआ है अग्नि अग्निस्थान में लिया हुआ है तो ये तीनों पर जगे होने पर उपस्य संपूर्ण इंद्रियों को मन ने अपने में किया हुआ उस समय में बाह्यकरण और बाह्य विषय मन में एकत्रित है वो सब मन में एक और है रखे हैं शुभ्र है काल में प्राणाग्नि जगे, जगे, जगे हुए हैं प्राणाग्नि जगे हुए हैं तीनों प्राण जगे हुए हैं और बाग्य बाह्य स्तरानी विषया से उपसृत्य बाह्य कर्ण जो थे चाहे कर्मेंद्रिया हो चाहे ज्ञान हो काम नहीं करती स्वप्न अवस्था में और वो विषय भी काम नहीं करते सब मन हैं संहार कर करके अग्निहोत्र फलम इव स्वर्ग जैसे अग्निहोत्र का फल स्वर्ग होता है वो चाहने वाला यजमान कभी सोहेगा नहीं उसी प्रकार यहां भी जो प्राण रूपी प्राणाग्नि प्राणाग्निहोत्र है उसके फल चाहने वाला जो मन होगा वो मन ब्रह्म प्राप्ति के प्रति अविलासा रखता है उस काल में और गाढ़ निद्रा में जाना चाहता है इसलिए वो सोया हुआ नहीं होता मन जगा हुआ होता है स्वप्न चाहते हैं दृष्टांत दिया अग्निहोत्र फल स्वर्ग जैसे अग्निहोत्र का फल स्वर्ग होता है दृष्टांत है ये ठीक इसी प्रकार ब्रह्म जी भी ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है मन इच्छु जी जाना चाहता है ब्रह्म तरफ जाना चाहता है मन उस काल में ऐसे मन का अब जमान वही यजमान होगा वही यजमान जागरती हुए जगह हुआ होता है कारण विषय भी स्वयं हुए हैं अपने में लीन कर रखा है मन ने उस काल में स्वप्न अवस्था में मन जगा हुआ होगा क्यों जैसे अग्निहोत्र करने वाला यजमान जगा हुआ रहता है क्यों उसको स्वर्ग की इच्छा है इस प्रकार मन को उस काल में ब्रह्म के पास एक होने की इच्छा है इसलिए जगा हुआ, हुआ होता है स्वप्न अवस्था जागरण यजमानबद्ध जैसे अग्निहोत्र का यजमान जगा हुआ होता है ठीक इसी प्रकार ये यजमान कार्य करने प्राधान्य न कार्य करने प्राधान्य क्योंकि मन की प्रधानता इसलिए है प्राधान्य कार्य करने शरीर और ये इंद्रियों के कार्य इसमें क्या होगा प्रधान रूप से व्यवहार उसका होता है मन का मन के होने पर शरीर से व्यवहार होगा इंद्रियों से व्यवहार होगा नहीं नहीं हो पाता यही जगना है उसका कार्य करने प्राधान्य सम्यवहारा स्वर्गम विवाह में प्रधान रूप से मुख्य रूप से संव्यवहार होने से स्वर्गम इव जैसे अग्निहोत्र का पल स्वर्ग होता है उसी प्रकार ब्रह्म प्रति, प्रति प्रस्तित ब्रह्म के प्रति प्रस्थित है उद्यत है चाहता है ब्रह्म चाहता है निद्रा में जाने के बाद और गाढ़ी निद्रा में जाना चाहता है इसलिए यजमान मन कल्पत यजमान से मन की कल्पना किया जाता है मन ही यजमान है मनोभाव यजमान इत्यादि कहा था कल्पना होती है यहाँ इष्टम फलम याग फलम एवं उदाहरण वायु इष्टफल अग्निहोत्र करने पर इष्टफल होगा याग का फल होगा तो स्वर्गादि लोग फल मिलेगा इस प्रकार यहाँ पर कौन होगा इष्टफल यहां याग का फल या जो प्राणाग्नि रूप अग्निहोत्र चल रहा है इसका फल कौन होगा उदाहरण वायु होगा इष्टफलम एवं उदाहरण इष्टफल उदाहरण वायु इष्टफलम मान याग फलम जो याग कर रहा था अग्नोद रह के चल रहा था उसका फल उदान वायु है क्यों उदान निमित्त तत्वादल प्राप्त है जो ब्रह्म की प्राप्ति होगी ये मनु को उस सुसूपति अवस्था में किस निमितक उदान वायु निमित्त उदान वायु के माध्यम से पहुंचना है उदान निमित तत्वादल प्राप्त है इष्टफल की प्राप्ति उदान के निमित्त से होना है इसलिए उसको इष्टफल कह दिया हम कैसे प्रश्न हुआ तो कहा स उदान हो मनाख्यम यजमान हो जो उदान वायु क्या काम करता है कुछ जगा हुआ था मन स्वप्न में अग्निहोत्र कर रहे थे प्राण मन यजमान था अग्निहोत्र कर रहा था प्राणों के सहारे से काम कर रहा था किंतु उस यजमान को चुपचाप उठा करके वो हितानाम के नाड़ी से पूरी पहुंचाएगा कौन पहुंच जाएगा उदान वायु सुसुप्ति में में पहुंच रहा है स्वप्न में हितानाम नाड़ी में मन होता है ये बोलना चाहते हैं कथम कैसे उदान वायु होगा इस तत्व ले पहुंचाने वाला तो कहा स उदान हम जो उदान वायु है मन आख्यम यजमान जो मन नाम का यजमान है यहाँ प्राणरूपी अग्नि मन रूपी यजमान है इस यजमान को स्वप्न वृत्ति रूपान भी प्रत्याप्य वो जो स्वप्न वृत्ति में चल रहा था वो स्वप्न वृत्ति से भी च्युत करा करके हटा करके जागृत वृत्ति से हट करके स्वप्न वृत्ति में था मन अब स्वप्न वृत्ति से उसको हटाएगा कौन हटाएगा उदान वायु जमान को यह करता मन को कहा यजमान स्वप्नवृत्ति रूपाध्य स्वप्न रूप रूप में था वो मन उसको वहां से हटा करके पृथक करके स्वर्गम ब्रह्म कमाई थी प्रतिदिन सुसुक्ति काल में प्रतिदिन ब्रह्म को प्राप्त कराएगा जैसे अग्निहोत्र करने वाले को स्वर्ग जाना होता है उसी प्रकार इस, इस यजमान को स्वर्ग मिलता है तो इस मन रूपी यजमान को सुसुप्ति मिल जाती है इसका ब्रह्म के साथ एक हो जाता है का। ब्रह्मा अक्षरम ब्रह्म अक्षर जो अक्षर ब्रह्म है उसको उसके पास पहुंचाता है गुदान बायु सुसुप्ति में पहुंचा देता है ब्रह्मा माने पर निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं समझना सुसुप्ति अभिमानी जो होगा वो ब्रह्म है माने वृष्टि में देखते हैं तो विश्व तेजस प्राज्ञा होगा और समस्टि देखे तो ईश्वर होगा वहीं तक पहुंचना है सुसुप्त में ब्रह्म के साथ एक माने अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में एक होना है और मुख्य ब्रह्म में एक होगा तो फिर लौटेगा भी नहीं हो ये तो लौट जाता है थो थोड़ी देर बाद सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं उसके साथ एक करता है तो फलस्थान है उदाहरण इसलिए याग्ञ के फल के स्थान हो गए उदाहरण वायु क्योंकि वो वहां पहुंचाता है उदाहरण वायु याग्ञ का फलस्थान है हो गया एक आ अग्रहोत्र से होता होम से करता या अग्रहोत्र का होता करके भाष्यकार ने कहा इसका अर्थ होता है होम से करता होम को करने वाला जो होम करने वाला कौन है ये कहा ऋत्युक उसी को ऋतुक शब्द से कहा जाता है जो हवन करने वाला होगा उसको ऋत्युक कहा जाता है ये अग्रहोत्र ये अग्रहोत्र से होता उसी को कहा ऋतु को कहा उच्चत उत्तर वाक्य ने आगे जो वाक्य है वही ऐसा बतलाना है कहा अत्र अत्र उच्छ्वास निश्वासोर आहुति पूर्वम की आहुति तो प्रसिद्ध है घृता की आहुति हो जाती है किंतु ये उच्छ्वास निःश्वास को कभी आहुति करके कहीं सिद्ध है ही नहीं एकाएक या आहुति ये दोनों आहुति को ले जाता है कैसे बोल दिया होगा ये शंका है अत्र उच्छ्वास निश्वास ये दोनों को आहुति के सामने रखा हुआ उसको समान रूप से ले जाता है इसलिए होता हो गया समान वायु कहा अभर हो गया कहा कैसे होगा अत्र इस मंत्र में अत्र अश मंत्र है इस मंत्र में उच्छ्वास निश्वास आहुति पुर्वम असिद्धत पहले सिद्धत हुआ नहीं आहुति आहुति से सिद्ध है ही नहीं दोनों तो इसलिए सिद्धमत निर्देश आएगा सिद्ध के समान निर्देश करना सब ठीक नहीं ये तो ये शब्द लगा करके बोला है शब्द जहाँ लगाया जाता है प्रसिद्ध में लगाया जाता है जो सिद्ध हो उसे में यहां बोला जाएगा येतु आहूति इत्यादि कहा है तो प्रसिद्ध का समान कैसे बोल दिया होगा सीधव निर्देश सी तत्श अन्य तत् समान करके यहाँ शब्द का अन्वय वाला संबंध वाला संभव नहीं होगा इसलिए वाक्य त्रय कृत अन्वय त्रय योजना इसको तीन वाक्य बना करके तीन तरह का अन्वय करके योजना करते हैं इसका जो ये आहुति आहुति समम न समान इत्यादि के तीन वाक्य बना करके योजना करते हैं भाष्य में एक कैसे योजना करेंगे तो यदि अस्मात इत्यादि उच्छा निश्वासो इति अंतरम जो उच्छ्वास निश्वासो मंत्र है भाष्य में है उसके अंतर आहुति इति आहुति जोड़ देना वहां आहुति इति पदम भाष्य अध्याहत भाष्य में जो उच्छ्वास निश्वासऊ कहा है उसके आगे आहुति शब्द को अध्यार करना अध्याहत अध्यार करके क्या करना अध्याहत एता एत उच्छ्वास निश्वास आहुति ऐसा करना ये दोनों उच्छ्वास निश्वास आहुति है ऐसा अध्यार करना भाष्य में यह आहुति है ऐसा आह बनीय अधिकरण इव हावनीय अग्नि अग्निहोत्र के आहुति का अधिकरण है हाँ, माने वो गारेपत्य अग्नि से अग्नि लाया जाता है में कुंड करके हवन वहां करना होता है इसी प्रकार यहाँ भी आहवनी अधिकरण अग्निहोत्र आहुति वित्व साम्य जैसे आहावनीय अग्नि जो है ना अग्निहोत्र के आहुति के अधिकरण है उसके समान यहाँ भी द्वित्य साम्य है वहां दो आहुति डाली जाती है ये भी दो है उच्छ्वास विश्वास साम्यात साम्योय एक अन्वय थे ऐसा कर देना दूसरा क्या होगा अतः अनाष्य तू शब्द है कहा हाँ। तो आहूति तू है भाष्य में जो तू को क्या कर रहा भाष्य तु शब्द ये जो भाष्य में तु शब्द है इसी पृष्ठ में तू शब्द चार थे चौके अर्थ मिलेगा सकार के अर्थ में लेना ऐसा होगा श्रुतिगत तो शब्द और श्रुति में जो इति है समम नयति इति को तस्वाद अर्थ कर देना तू शब्द श्रुतिगत शब्द तस्वाद तो इति अर्थ ऐसा करके यस्मा अब लगाना यस्मात तो एतौ आहूति येतौ समम नयति ये दोनों जैसे आहुति है ये दोनों का समान रूप से ले जाता है शरीर स्थिति भाव आय साम्य नैति मान समूप से शरीर की स्थिति बने जिससे इसे ले ले चलता है प्रवर्त है नैतिक करता है यो वायु जो वायु ऐसा करे यथा अग्निहोत्री होम करता आहुति द्वयम जैसे अग्निहोत्र में हवन करने वाला जो जवान होगा दो आहुति डालता है आहुति द्वयम प्रति में समान में रूप से ले जाता है दोनों आहुति डालता है, है। इसलिए की आहुति के नेता ले जाने वाला होने से इस समान वायु को नेतृत्व सवायु होता उसी वायु को होता कहा समान को सवायु रोता यद होत्री होत्री द्वितीय द्वितीय यह शब्द में करके कर देगा। कहा। अब बायू? कौन बायू है वो ये द्वाहुति को ले जाने वाला कौन वायु है प्रश्न उठेगा कोशव वायु तद विशेष प्रश्न उस वायु को विशेष रूप से जानना जाएगा ऐसे प्रश्न होगा उस स्थिति में स होता वायु स समान वही होता वायु है वही समान वायु है ऐसा उत्तर होगा एक स होता वायु स समान तृतीय विभाग ऐसा करना कहा तो स होता अत्रयो यो होता पाठ माने युक्त तो होता टिप्पणी कहते हैं स होता के स्थान पर यो होता होता जो होता है सही स समान ऐसा हमें ठीक होता यो होता स समान ऐसा होना दो जगह स स हो गया तो टिप्पणी कार कहते हैं यो होता स समान ऐसा अच्छा होता ये कहा जगह में यह होता पहले वाले में यह होता स समान ठीक हर टिप्पणी में यदा अत्र स समान इति है सब्द अनुपाद अथवा यह समान सामान में शब्द नहीं लहना चाहिए बस फिर भी हो जाएगा सवायु समान हम ऐसा भी हो जाएगा या तो पूर्व सकार हटाओ या उत्तर सरकार हटाओ एक सरकार हटाने से ठीक हो जाएगा टिप्पणी कार कह रहे हैं टीकाकार को शिक्षा दे रहा है दो सकार आपको ढंग लगाना चाहिए एक सकार को हटा देना चाहिए ऐसा बोल रहा है, टिप्पणी कार या तो स होता के सकार मा या होता हो या पाठ हो या समान को सकार हटा दो स होता समान ऐसा हो जाएगा एक टीका बयान है नो नो प्राणाग्न इतना सर्वेशा प्राणा अग्नि तू तो थम समान शुतृत्व उचित प्राणाग्न एवं जागृति कहा हुआ जागृति ऐसे बोला प्राणाग्नि तो सबको सब लिया हुआ तो सभी अग्नि रूप में आ गए हैं यही कहना चाहते हैं नाणाग्न इतना सर्वेशा प्राणान अग्नि वहां प्राणाग्रय किसी प्राण में विशेष रूप कहा बहुवचन से कहा सभी प्राण आई गए वहां अग्नि रूप से कथन होने पर फिर उगते कथम यह समान से होते तो अग्निकोटि में चला गया फिर होता कैसे बनेगा आहुति डालने वाला करता कैसे बनेगा समान भाई वो तो अग्नि अग्नि कोटि में गया हुआ है उसको होता कैसे बोल दिया समान को अपन करता कैसे बोल दिया ये शंका हो गई शंका होने पर उपतम कहा क्या अग्निस्थान यो दो काम करता है वो अग्निस्थान यो अग्निस्थानीय है प्राणाग्रह अग्निस्थान में समान भी है होने पर भी होता च होता भी है वास्तव में क्यों आहुत्य आहुत्यो आहुति के ले जाने वाला वही है उच्छ्वास आहुति को शरीर में स्थिति बनाने के लिए ले जाने वाला वो अग्नि भी है होता भी है कौन समान वाली होता चाष्य में कहा था होता आहुत्य नेतृत्व ठीक है अग्नित्व न उगते भी अग्नि रूप से कहने पर भी होता भी है वो क्यों आहुति का नेता वही ले जाने वाला वही है होता चाह सकारो अवधारणे हाँ सकार तो है एव अर्थ होता है हाँ। अग्नि माने अग्नित्व होता है ऐसा चाह माने एव होता ही है वो अग्नि रूप से कहने पर भी है होता ही है वो ये कहा अवधारणे होता है होता ही है यह था है। समान वायु के लिए ऐसा कहना था आहुति नेतृत्व भोतृत्व स्थिति आहुति को ले जाने वाला होने से भोतृत्व धर्म आ गया उसमें समान वायु में भोतृत्व सिद्धे भोतृत्व धर्म सिद्ध होने पर थिते, ऐसे सिद्ध होने पर अग्नित्व उ फिर अग्नि कैसे बोल दिया कहते क्षत्र ऐसे कहा वास्तव में प्राग में अपान को अग्नि कहा नहीं था छत्र लग गया दस आदमी जा रहे थे दो तीन के पास छत्रिये छत्रिड़ो आती छाता वाले जाते हैं बोलते सबके पास छत्र होने पर भी छाता वाले जाते हैं ऐसा बोला जाता है ये छत्र होता है इस प्रकार यहां भी अन्य अग्नि के साथ में यह समान भी था इसलिए इसका भी अग्न सब लोग बोल दिया जैसे छाता हाथ में न पर भी छत्रधारी हो जाते हैं छत्र वाले के साथ होने पर छत्री बोला जाता है ठीक इसी प्रकार अग्नि न पर भी अग्नि कह दिया अग्नि के साथ होने से जी कहा छत्र ग्याय ना आहुति नेतृत्व हो तृत्व स्थित आहुति का नेता ये होने के कारण से होता तृत्व तो धर्म आ गया समान ऐसे होने पर अग्नित्व फिर अग्नित्व का कथन कैसे कर दिया प्राग्न ए तस्वीर जागृति करके बोला कैसे अग्नि बोला होगा इसको समान को तब तो कहा यह क्षत्र न्याय से कहा अग्नय क्षत्र न्याय न अग्नि अनग्नि समुदाय लाक्षण कुछ तो अग्नि है कुछ अनग्नि है दोनों है यहाँ उदान भी अग्नि नहीं है समान भी अग्नि नहीं है तीन ही वायु का तो नाम तो अग्नि है प्राण अपान व्याम इन तीनों को तो अग्नि रूप से कहा है बाकी दो तो अग्नि नहीं है अग्नि अनग्नि दोनों के दोनों को ले लिया गया छत्र से समान भी अग्नि नहीं है तो वो तो कर्मफल रूप है और समान वायु गोता रूप में है अग्नि में नहीं है ठीक है अग्नि अनग्नि कुछ अग्नि है कुछ अनग्नि है सबको प्राणाग्रह है शब्द से बोल दिया छत्र लगा करके बोल दिया श्रुति में भी फाष्य में ये कह रहे हैं ने न्याय है ना अग्नि अनग्नि समुदाय अग्नि और अनग्नि दो के समुदाय है ना तीन अग्नि है दो अनग्नि है तो समुदाय में लाक्षण की प्रयोग जो है ये, ये उक्ति लाक्षण की है लाक्षणिक प्रयोग है लक्षण अगर से कहा गया माने अजहद लक्षण है जो कहा उसको लिया और अतिरिक्त को भी लिया अजहद लक्षण है आगे अवस्थात्रय वर्ती नाम उच्छ्वास निश्वास प्राणम नित्यम कहता नित्यम तत्व सामान्य कहा था जो उच्छ्वास निश्वास है ये कैसे है अवस्थात्र तीनों अवस्थाओं में चलते हैं यही नित्य शब्द का अर्थ भाष्य में जो नित्यम कहा था उसका अर्थ कर जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों में उच्छ्वास निश्वास चलते हैं प्राणापान वृत्ति चलती रहती है सुशुप्ति में यदि तो खो जाए तो पार्कस्थ लोग ले जाएंगे तो उसको सुसुप्त से उड़ते उड़ते तो वो कल्याण ही कर देंगे ऐसी कितनी बार आएगी प्राण रहता है वेदांत परिभाषा में खंडन किया हुआ है सुसुप्त में प्राण चलता है करके वो सोया हुआ व्यक्ति को पता होता है कि नहीं होता तो क्या प्रमाण है उसका दूसरे को तो भ्रम भी हो सकता है मैंने वेदांत परिभाषा का मत है धर्म मत है वो सुसुप्त में प्राण क्रिया को नहीं मानते बाकी वेदांत सब मानते हैं उसको तो पता नहीं है ना क्या प्रमाण है दूसरे को ब्रह्म हो सकता है कई स्थान पर ब्रह्म हो रखा है असोया हुआ व्यक्ति को प्राण चलता हो तो सुसुप्ति होती नहीं है अगर प्राण दिखता हो तो सुसुप्ति नहीं है सिर्फ उसको भूले भी ना सुसुप्ति में गया नहीं तो सुश्रुद्ध में गया तो उसको अनुभव है ही प्राण है दूसरे व्यक्ति के पार्श्वस्थ व्यक्ति होगा भ्रम भी हो सकता है उनका कहना कोई प्राण नहीं सुस के प्राण कहता है प्रमाण है।, है ये वेदांत परिभाषा कार का एक सिद्धांत है धर्मराज का बड़ा अच्छा है वेदांत परिभाषा न्याय घटित है बहुत बढ़िया है थोड़ा न्याय के संस्कार के बिना उसको पढ़ा नहीं जा सकता पहले न्याय का संस्कार होना चाहिए तब तो पढ़ा जाए पढ़ सक, सक, सक, सकते हैं उसको तो बहुत अच्छा है <laughs> अच्छा अवस्थात्रय ये जो इनको नित्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं तो तीनों अवस्थाओं में चलते हैं जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों में रहने वाले हैं उच्छा प्राणों का चाहे अग्निहोत्र अवयव तो संपादन ये जो अग्निहोत्र के संपादन किया अवयव का संपादन किया, किया ये अमुक है ये कहा माना ऐसा करके कि किसी को कर्मफल बताया किस होता बताया तीन को अग्नि करके कहा ये जो अग्निहोत्र के संपादन किया है ये किसके लिए नौ उपासन उपासना, उपासना प्राण की उपासना का प्रयोजन नहीं है यहाँ प्रश्नो परिषद के चतुर्थ मंत्र में जो प्राण की चर्चा आई है प्राणोपासना की चर्चा यहाँ नहीं है यहाँ तो उस आत्मा में ले जाना लक्षित है मान्य हम जागरूक से स्वप्न में ले जाए स्वप्न से सुते हैं उसे आगे तुर्य तक पहुंचाने की कोशिश करें इसके लिए यही बोलना चाहते हैं न उपासनम या प्राणत्व का संपादन या अग्निहोत्र के अवैधत्व तो संपादन जो प्राण कर रहे हैं वो उपासना नहीं समझना इसको यहाँ न उपासना प्रयोजनम उपासनम प्रयोजनम न उपासना प्रयोजन नहीं है यहाँ उपासना शब्द भी है उपासना शब्द भी है उपासना शब्द रखा हुआ है उपासना प्रयोजन नहीं है किंतु क्या है निर्विशेषात्मक प्रकरण निर्विशेष आत्मा का प्रकरण है ये मान निर्विशेष आत्मा में पहुंचाना है ये तो थूला अरुंधति न्याय लगाना चाहते हैं थूल से भीतर भीतर करके लिए जाना चाहते हैं निर्विशेष आत्म उसमें विधान मानी क्रिया विधान दिखाई पड़ता है आत्म के तरफ ले जाने की क्रिया दिखाई पड़ती है यहाँ इसलिए किंतु इंद्रिया उपरमते प्राणा जागृति इतव तम पदार्थ शोधन रूप से ज्ञान स्तुति यहां यही कहना चाहते हैं देखो स्वप्न काल में इंद्रिया सब उपराम हो जाते हैं और प्राण जगते हैं यही दिखाना है यार स्वप्न अवस्था में इंद्रिया विषयों के सहित सारे दशम इंद्रिया अपने अपने विषयों के सहित सो जाते हैं और प्राण जगे रहते हैं यही दिखाना है ये दिखाना किसके लिए दिखाना है तुम पदार्थ का शोधन करना है यार में तत्व का शोधन और तुम पदार्थ का शोधन करना है तुम पदार्थ यहाँ परमाता है अभी जाग्रत में प्रमाता बन के बैठा है इसको शोधन करके परमात्मा रूप में पहुंचाना है साक्षी भाव में ले जाना है साक्षी भाव में पहुंचाने का काम करेंगे तत्व में सीमा आय होगा तुम पद तो का अर्थ होगा परमाता जो बना हुआ है उसको शोधन करना है तुम पदार्थ शोधन रूप से ज्ञान से उस ज्ञान की प्रशंसा है यार मानी इस तरह से मैंने इंद्रिया जाती है प्राण जगे रहते इत्यादि करते करते पदार्थ का होने जा रहा है। पहले से शरीर को लिया जाता था शरीर से थोड़ा हटा करके कर ले जाना है इस तुम पदार्थ के शोधन का ज्ञान का प्रशंसा है ज्ञान की प्रशंसा के लिए कहा गया है यह समझना है पांच की टिप्पणी तुम पदार्थ शोधन नात्मनि सूत्रि जागरणम किंतु इंद्रियादि सुय इत्यव पदार्थ शोधन शोधन इत्यर्थ ये यहाँ पर शोधन कैसे होगा आत्मा में सुसुक्ति भी स्वप्न भी नहीं है जागरण भी नहीं है आत्मा में ये दोनों नहीं है किंतु <�िंगर्णानी> इंद्रियादि सुव इंद्रियादि में है जागृत इंद्रियो में है स्वप्न प्राण में जैसा जैसा दिखाना है तब तब धर्म में है आत्मा में नहीं न है न जागृत है इत्यव पदार्थ शोधन इत्यर्थ सोम प्रदार्थोधन इस तरह से इसके लिए यहां कहा गया समझना कहा अतश्च इसलिए भाषा में कहा अत्य विदुषा स्वूपी अग्निहोत्र हवन में वह यह भाषा में कहा था जो प्राण के रहस्य को समझने वाला होगा उस विद्वान का स्वप्न अवस्था भी माने भवनी होता रहता है अग्निहोत्र का हवनी होता है उसका कहा तस्माद न करमी तेव मंतव्य अप्राय तस्माद विद्वान न करमी जो विद्वानों प्राण रहस्य को समझने वाला कभी नहीं होता, होता, सो देह में इसकी विद्वाग है। कविक नुद्र कर्मकर्ता होशसने के बाचि प्राणश्शिता चक्षुषितिता इत्यादिपारेसु प्रत्येक अग्निदृष्टिधिता सर्वाण भूता स्वाप काले चयनम कुर दृष्टिस्तु तद्वती वृद्धावर में ऐसी प्रशंसा की गई है बाघित इत्यादि माने सभी क्रिया करती है सभी इंद्रिया उसी क्रिया करती रहती है सोते हुए भी बाघ चित प्राण स्थित चक्षुस्थित प्राण क्रिया करते रहते हैं चक्षु क्रिया करते रहते हैं प्राणी क्रिया करती इत्यादि न सर्व प्राण व्यापार सभी प्राणों का माने गौण प्राण इंद्रिया मुख्य प्राण है पंचवायु सबका व्यापार दिखाया हुआ सब काम करते रहते हैं शुप्त व्यापारिश प्रत्येकम अग्निचे तो दृष्टि सब ने अग्नि करना दिखाया सब अग्निचयन करते रहते उसके दृष्टि विधान करके अब आगे फल क्या बताया एवं दृष्टि बताया जो ऐसे दृष्टि वाला व्यक्ति होगा मेरे सारी इंद्रिया अग्नि अग्निचयन कर रही दृष्टि वाला होगा उसका ऐसे व्यक्ति का सर्वाणी भूता स्वाप काले चयन चयन कर सभी भूत स्वप्न अवस्था में भी अग्निचयन करते रहते ऐसा कहा तो सा तो था वो क्या किया वो दृष्टि की स्तुति हो गई ऐसी दृष्टि करने की प्रशंसा हो गई वहां तद्वि यहां, यहां भी ऐसे ही है यहां भी उसी प्रकार है उपासना के लिए नहीं है केवल तुम पदार्थ शोधन की दृष्टि से प्रशंसा की गई अत्र इत्यादि का अत्र जागृत प्राणाग्रिशु यहां जा, प्राण के जगने पर उपसंहृत बाह्य करणा विषय अग्निहोत्र फलम स्वर्गम जगह रहता है उस काल में स्वप्न काल में क्यों जैसे अग्निहोत्र के फल चाहे वाला यजमान स्वर्ग अभिलाषा रहता है जगा हुआ होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म जी का विश्व बड़ो हबावा मन यजमान है क्यों ब्रह्म को जाना चाहता है जागृत में थका स्वप्न में थका सोचते देखते सुनते स्वप्न में कल्पित इंद्रिया थी मन सब कुछ होकर के देख रहा था थक, थका हुआ है कुछ चुपचाप बैठना चाहता है कुछ का यजमान बड़े जगा हुआ होता है जगड़ा मानी होश आवास में होता है क्रिया में त्रुटि हो जाए तो मेरा फल नहीं मिलेगा ऐसा इसी प्रकार मन जगा हुआ होता है शुक्र काल में इसलिए यजमान है कार्य करने सभी में से, के समान करने के प्रधान से रहता है जैसे रूप से रहता है। प्रधान है यहाँ की कार्य करने में शरीर इंद्रियों में मन जगा हुआ होता है प्राधान रूप से होने से सम व्यवहार करने से प्रधान रूप से सम करता है मन स्वर्ग जैसे स्वर्ग मिलता है स्वर्ग के ये लालयित होता है यजमान इसी प्रकार ब्रह्म प्रति प्रथिपात ब्रह्म के तरफ जाने की इच्छुक है <coughs> अच्छा, कल्पना होती है कहा अच्छा अत्र मनो यजमान कल्पित अन्य मनो यजमान कल्पित ऐसा व्यवधान है फिर भी अन्वय कर देना कहा तद कल्पना में हेतु है माह उसकी कल्पना में दो हेतु बताते हैं यजमान के समान है और ब्रह्म की तरफ जाना चाहता है ये दो हेतु है अच्छा यजमान यजमानवत इत्यादि कहा ये तुझ तुझ ये दो हेतु दोनों सारे जाग्रत सुनो हेतु सिद्ध करते हैं जगते हुए इत्यादि कहा था जागृत सु प्राणाग्नि सु प्राणाग्नि के जगे रहने पर स्वयं भी हुआ होता है मन प्राणाग्नि तो जगे हुए है है और वो भी जगा होता है ये एक ठीक है। अत्र स्वप्न काले विषयान करणानी चौथ्य मनोजागृति स्वप्न अवस्था में देखो विषय और इंद्रियों को अपने में समेट करके न बाह्य विषय है न इंद्रिया है स्वप्नावस्था में समेट करके मन जगा होता है मन जगा हुआ है स्वप्न में बाह्य विषय भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं आ, है भाषणा में इंद्रिया है भाषणा विषय संस्कार में है वो मुख्य विषय नहीं है मन जगा हुआ होता है देखता है प्राधान्य ना स्व व्यापार में पूर्वत है अपना व्यापार करता रहता है वहा प्रधान रूप से मुख्य रूप से व्यापार करता रहता है मन कहा अग्निहोत्र फलम स्वर्गम जिजवशूर यजमान जैसे अग्निहोत्र का फल चाहने वाला जो यजमान है स्वर्ग जाना चाहता है ठीक इसी प्रकार सुसुप्ति काल स्वर्ग रूप और ब्रह्म जिग्ञवेश्वर सुश्रुपति काल ब्रह्म यही है यहाँ जाने की इच्छुक को मन स्वृति में जो स्वरूर ब्रह्म है वही जिग इति ऐसा मन जगा हुआ होता है विश्वास ये कहा भाष्य यजमान इव शब्द्रष्टव्य यजमान इव ऐसा लगा देना भाष्य में जैसे यजमान होता है उसी प्रकार यहां भी ऐसे होता है करके लगा देना कहा हाव शब्देना तत्प्रसिद्धम हा यजमान कहा हर बाब जो है ना प्रसिद्धि दिखा रहा है आ, और भाव दो अव्य विशेष है, है, क्या है, है इष्टफलम उदाहरण कहा हुआ था उसका अर्थ करते हैं भाष्य में कहते हैं इष्टफल यहाँ फलम उदाहरण अग्नियोत्र रूपी याद चल रहा था उसका फल रूप है उदाहरण वायु कहा उदाहरण तक बाद इष्टफल प्राप्त है उदाहरण या जो बाह्य यज्ञ करने वाले भी, भी जब मरते समय में उदाहरण से जान है उसने तो स्वर्ग जाते समय उदान वाह फल देने वाला है और ये स्वप्न में जो यज्ञ हो रहा है यहाँ या इसको भी में ले जाने वाला को उदान वाहल इष्टफल का उसको इष्टफल तो नहीं इष्टफल का निमित्त होने से इष्टफल शब्द का प्रयोग कर दिया वो तो कारण कार्य का प्रयोग कार्य कारण में कर दिया इष्टफल का निमित्त है वो ये कारण ठीक है उदान निमित्तक मरणान्तर यागा फल प्राप्ति मानी यजमान जो बाह्य अग्निहोत्रादि करता था यज्ञ आदि करता था उसका फल प्राप्ति होगी मरण के बाद क्यों उदाहरण निमित्त बनता है अंतिम उदाह वृत्ति से प्राण निकलता है कहा था कथम प्रात का उत्कर्मते में क्या कत्कर्मते क्या अर्थ दिया था उदाहरण उदान वृत्ति के द्वारा निकलता है कहा था तृतीय प्रश्न बताया तो ठीक है अब ये उदाहरण निमित्त का मरणान उदाहरण निमित्त मरण के अनंतर अंतर बाह्य की चर्चा करें दृष्टांत दृष्टान्त यागारी फल प्राप्त है यागा की प्राप्ति होती है स्वर्ग आदि मिलता है उसको तस्य तन निमित्त इसलिए उदाहरण वायु जो है उसका निमित्त होने के कारण कारण कार्य उपचार आ कार्य का उपचार हुआ फल सब कार्य है कार्य का प्रयोग कर दिया कारण उदाहरण कारण है इष्टफल देने वाला पहुंचाने वाला इसलिए कार्य का प्रयोग कारण कर दिया उदाहरण में बता दिया कार में कार्यारा जैसे चावल को पका रहे हैं क्या बोलते हैं भात पकाते हैं कारण में कार्य का, का प्रयोग हो जाता है भाभी वृत्ति से पक रहा चावल कहते हैं क्या कर रहे हो भात पका रहा हो कैसे बोलता भात पका हुआ वो पकाए पका हुआ होगा तब तो भात बनेगा तो उसे पकाएगा कोई क्या पकाएगा किंतु बोलता है क्या बात कार्य का प्रयोग तो कारण में होता है कपड़ा बुनता हूं बोलता है कपड़ा बुनता, बुनता है कि धागा बुनता है धागा बुनता है किंतु बोल रहा कपड़ा बुनता हूं कपड़ा तो बनने के बाद का नाम होगा ना तो पहले से कपड़ा का प्रयोग हो जाता हूं कार्य का प्रयोग कारण में ऐसे ये पर कार्य कारण है कार्यो में चारा उदाहरण इष्टफल मरण द्वारा उदाहरण से उदाहरण मरण काल के समझना प्रतिदिन भी इष्टफल देता है उदाहरण वायु मनोवृत्ति जो बनी हुई है स्वप्न अवस्था में हिता नाम के नाड़ी में जो मन जो जो कल्पना कर रहा है दृष्ट अदृष्ट श्रुत अश्रुत जितने भी हो उनको अपने रील बना के देख रहा है वासनामाई जगत देख रहा है वासनामाई इंद्रियों के द्वारा वहां से च्युत करा करके उसको हटा करके उदान वायु उसको सुशुप्ति में पहुंचाएगा कहा पूरी तत्नाड़ी में पहुंचाएगा जहां पर जाने के बाद में गुमसुम अवस्था हो जाएगी ब्रह्म आनंद मिलेगा तो जीवित अवस्था में भी ब्रह्मलोक ले जाने वाला हृदय रूपी मान ब्रह्म में पहुंचाने वाला उदान वायु होता है ये बोला जा रहे हैं ये कह रहे हैं यहां न केवल द्वारा या फल प्राप्त हो बाह्य क्रिया करने वाले यजमान को तो मरण के द्वारा ही उदाहरण जो मरण के बाद ही पहुंचाएगा इष्ट प्रा, प्राप्त कराने वाला होगा स्वर्ग आदि प्राप्त कराने वाला होगा किंतु तो? उदाहरण ऐसे उदाहरण में यही नहीं समझता किंतु तो? एटस्य वा आनंदस्य अन्य भूतानि मात्रम में श्रुति ऐसा श्रुति है जो सुश्रुक्ति का आनंद है ना ब्रह्मरूपी आनंद है उस आनंद से ही सारे भूत एक एक बिंदु लेकर भी जी रहे देखिए बुद्ध से जीते हैं कहा सर्वयाग फलाना भी प्रमा इसलिए जिस संपूर्ण यागों का फल ब्रह्मरूप होता है क्यों स्वर्ग भी मिला है तो इसी आनंद का एक बुद्ध है वो सर्वाणी इसी आनंद का कौन ब्रह्मरूप आनंद है इसका ऐसा कहा तो ये जो यागा फल जो मिलेगा वो भी इसी का है आनंद मन ऐसे क्या होगा सर्वयाग फलाना जितने भी चाहे अशुभ जितने भी याग किया हो कोई भी आप उसका फल कोई को एक आनंद सेगा इसे ब्रह्म सुख का आनंद का सुख का एक बूथ होता है थोड़ा सा है ऐसा कहा हुआ है तो सब इसी में अंतर्भूत है अगर ब्रह्म सुख मिला तो सब सुख मिल गए जैसे हाथी के पैर मिला तो सारे पैर मिले हुए हैं समुद्र स्नान किया तो सारे नदी का स्नान हो जाता है इसी प्रकार ब्रह्म रूपी आनंद मिल गया ब्रह्मानंद मिल गया तो सब आनंद उसमें समावेश है इसी आनंद के एक छीट है सारे को बड़ी संख्या में छोटी संख्या समावेश हो जाती है ऐसे समझना इसलिए कहा सर्वयाग फलानों में को सभी यागो का फल ब्रह्मी है इसलिए उदाहरण अहर अहर इष्टफल प्राप्त उदाहरण श्य उस ब्रह्म प्राप्त तत्व होने के कारण सुगुरु ब्रह्म के प्राप्त तत्व होने से अहर अहर प्रतिदिन इष्टफल प्राप्त उदाहरण इष्टफल प्राप्त है उदाहरण केवल मरने के बाद स्वर्ग देता आए नहीं प्रतिदिन इष्टफल देने वाला भी वही है पर सुश्रुति में पहुंचाने वाला वही है सुश्रुति का आनंद ब्रह्मानंद कोई विषय आनंद तो भाई नहीं ही है विषय आनंद नहीं है वो वहां पर कोई खाने पीने से आनंद नहीं होता स्वप्न से में तो विषय आनंद है दोनों दो सुश्रुति का आनंद स्वरूपानंद है किंतु तो? मुख्य नहीं है वहां भी गौन हो रखा है अविद्या विशिष्ट है प्रथम नित्याय कैसे उदाहरण हो सकता है वो तो कहते हैं कि उदाहरण वायु क्या काम करता है तो स्वप्न में बाहर के विषयों को और इंद्रियों को समेट करके फिर इंद्रियों को बना करके विषयों को बना करके जो खेलना कूदना कर रहा था मन उस स्थिति को वहां से च्युत करा कर घटा कर, करके उसको खींच करके जो हिताराम के नाड़ी पे क्रिया चल रही थी उसे वहां से आगे पूरी तत्ता में पहुंचा देता है उदाम वायु खींच करके ले जाता है उसको बहुत हो गया आ जाए करके ले जाता है इसलिए ब्रह्म को प्रा, प्राप्त करा देता है क्यों पूरी तट नाड़ी है सुषुप्ति अवस्था में पूरी तट नाड़ी में पहुंच जाता है यही काम है इसके लिए कहा का जैसे स्वर्ग को प्राप्त कराता है उदाहरण वायु बाह्य उसी प्रकार यहां मन को जो है मनरूपी यजमान को ब्रह्मरूपी अक्षर को प्राप्त करा देता है भाषण कहा था मनरूपी यजमान को ब्रह्मक्षर में कमाई थी यही कहा स्वर्ग एव इत्य स्वर्गम इव इव के जगह में भाषकार में बोल रहा चाहिए स्वर्ग ही है वो जो ब्रह्म प्राप्त होना भी स्वर्ग ही है यश दुखे न संभिन्न न च्रस्तमान अभिलाषोणित तत्व तत्सुखम स्वपदास्पदम ऐसा कहा है जो ये भी एक स्वर्ग शब्द का ही अर्थ होता है यह न दुखे न संभिन्न जो कोई दुख मिश्रित न हो मुख्य स्वर्ग वो होता है वो स्वर्ग में तो दुख मिश्रित है जो भी इंद्र बना हुआ है साथ में दुखी भी है, किंतु ये ऐसा स्वर्ग है अवस्था के स्वर्ग समझो जो समझो ब्रह्मांड स्वर्ग ऐसा है स्व जो है कैसा है या न दुखी दूसरा दुख सिर्फ मिश्रित न तो ग्रस्त मन तरफ एक बार मिलने के बाद वो तो ग्रसित भी नहीं होता कभी नष्ट भी नहीं होता ऐसा है सुख है ये सुख अभिलातम सब चाहते हैं जिसको ऐसे सुख है सौपर का स्थान सुख सुख सुख होता आप है है मुख्य ये हैं फलात्म मतलब स्वरूप में ब्रह्मक्षर प्रवैधीकरण सर्वया फल रूप जो ब्रह्म ब्रह्मरूपी अक्षर है सुश्रुक्ति कालीन अवस्था में पहुंचा देता है एक यद्यपि आहार आहार ब्रह्म प्राप्त नायक साथ दिया यद्यो प्रतिदिन की जो ब्रह्म प्राप्ति है सुषिप्ती अवस्था की प्राप्ति याग साध्य नहीं है जो प्राणादि अग्निहोत्र न करने वाले को मिलता है न करने वाले को मिलता है पशुपुरुष को मिलेगा वो ये याग की चर्चा करके क्या फायदा होगा ये शंका है यहाँ यद्यपि आहार आहार ब्रह्म प्राप्ति न याग साध्य प्रतिदिन की जो ब्रह्म प्राप्ति है अवस्था की प्राप्ति होनी है वो याग नहीं है याग रहता ना भी जो याग नहीं करते हैं अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं वो उनको भी तो सुश्रुप मिलती है ना प्राप्त है तथा भी, फिर भी क्या विशेषता होगी यदि भी हो सबको समान है सुश्रुप्ति फिर भी तथा ब्रह्म फल तत्पाप्त उदाहरण फल इष्टफल प्राप्त फिर भी ब्रह्म ही के फल रूप से अन्य को जो प्राप्त तो होगा ये, नहीं समझते, सब ये के से नहीं समझते हैं और ये उदान बाबी ये, ये को सर्वथा याग फलत्व संपूर्ण याग का फल रूप से ब्रह्म ही होता है तब प्राप्त उदान से कहीं भी हो उदान बावी में इष्ट इस, है इसलिए प्राप्त तो अस्तित्व भाव का तीन भी टिप्पणी कथम तरी उदाहर फ करता जब वो सभ्य समान है ब्रह्म उदाहर में इष्टफल प्राप्त कैसा है फिर तथा भी कर ब्रह्म है सर्वे फल ब्रह्म ही सव्याग का फल तो ब्रह्म ही है फल तो मुख्य फल ब्रह्मई होता है क्योंकि यह तनंद से मात्रा अन्य भूतानी मात्राणी उपजीवन आया है मुख्य फल तो वही है एक कहा अच्छा न तो उदाहरण से कथम तत्प्त उदाहरण कैसे प्राप्त ब्रह्म कराएगा नहीं करनी चाहिए क्यों सुना चारित्व उदाहरण जो है ना सुषुमना नाड़ी जारी होता है पूरी तत्व बोलो सुषमना बोलो एक ही चीज है पूरी तत्नाड़ी या सुषुमना नाड़ी एक ही है उदाहरण वायु सुष्मना नाड़ी जारी होता है सुषमना नाड़ी में रहता है सब मन तन्नाडिम प्रवेशन स मन उदाह मन उस मन को दाना तनाडीम प्रवेश नाड़ी को प्रवेश कराता हुआ गीताराम के नाड़ी से प्रच्युति करा करके उस सुषुमना नाम के नाड़ी में प्रवेश कराता हुआ प्रवेश तदन ब्रह्म प्राप्त उस उसमें बैठा हुआ ब्रह्म हृदय में रहने वाला सुषुमना नाड़ी के भीतर में ब्रह्म है उसको प्राप्त करवा देता है ये काम करता है कहा समय थोड़ा ज्यादा हो गया ओ भद्रं कन्न श्रिया भद्रम पश्ये माक्षतिर तेल रंग स्तुष्टीमे ओं नाम